उपासना सोपाननम अगवती हूपश सादसुनत्कुम नारदक हो यदेत्थ नार सोमशीद ततस्त ऊर्धं वक्षा ते सोवाच ऋग्द भगवो देवी यजुर्ेदक श्यामेद आथर्वण चतुर्थमीतिहासपुराण पंचम वेदम पितृगम राशि दव्यमेका दैविद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्याद्याद्यागम सर्पदेवजन विद्याभगवो भगवोद्धेवी हे भगवान मुझे ज्ञान दीजिए ऐसा कहते हुए नारद सनत कुमार के पास गया उसे सनत कुमार बोले तुम जो जानते हो वह बताकर मेरे पास बैठो फिर मैं आगे का बताऊंगा। तब वह नारद बोला हे भगवान मैंने ऋग्वेद का अध्ययन किया है यजुर्वेद सामवेद अथर्वण यह चौथा इतिहास पुराण पांचवा वेद वेदों का वेद व्याकरण श्राद्ध कल्प गणित उत्पात ज्ञान भूगर्भशास्त्र तर्क शास्त्र नीतिशास्त्र देवता ज्ञान शिक्षण शास्त्र भूतविद्या राजनीति ज्योतिष तर्पविद्या देवविद्या जनविद्या ललित कला हे भगवान इन सब का मैंने अध्ययन किया है सोय भगवो मंत्रिदेवास्मी नात्मस्रुतगे भगवद से तरती शोकमात्में सोहम भगवि तम भगवान शोक से पारम पीतिगंभ किंतु भगवान यह मैं मंत्र मंत्रवेदता ही हूँ आत्मवेदता नहीं आप जैसों के मुख से मैंने सुना हो सुना ही है कि आत्मवेदता शोक गुतर जाता है किंतु भगवान वह मैं तो अभी शोकग्रस्त ही हूँ हे भगवान उस मुझे शोक के पार तारिये उसको सनत कुमार ने कहा तुम यह जो कुछ जानते हो वह नाम ही है नाम की उपासना करो वाग्वाव नाम नो भूयसी वाग्वा ऋग्वेदय यजुर्ेदम श्यामेदम आथर्वण चतुमसपुराण पंचम वेद पित्रम वाको दिववाक्यम यनम ब्रह्म विद्या भूत छत्र नक्षत्र विद्यां दिवच पृथिवीं वायुँच आकाशम च आपस् तेजस्शवच वयांस चीन वनस्पतीन स्वदारदी आकट पतंगपीक धर्म चाधर्म चतृतम च साधु च साधु चय चार्ञम च वाणी ही नाम से श्रेष्ठ है वाणी ही ऋग्वेद को प्रकट करती है यजुर्वेद सामवेद चौथा वेद आथर्वण पांचवा इतिहास पुराण वेदों का वेद व्याकरण श्राद्ध कल्प गणित उत्पातज्ञान भूगर्भशास्त्र तर्कशास्त्र नीतिशास्त्र देवताज्ञान शिक्षणशास्त्र भूतविद्या राजनीति ज्योतिष सर्पविद्या देवविद्या जनविद्या ललितकला स्वर्ग पृथ्वी वायु आकाश पानी तेज देव मनुष्य पशु पक्षी तृण वनस्पति कीट पतंग पिपीलिकादि सारे स्वापद धर्म अधर्म सत्य असत्य अच्छा बुरा हृदयंगम और हृदयंगम न होने वाला इनको भी वाणी ही प्रकट करती है यद्वै न भविष्यत न धर्मो न धर्मो व्यज्ञापयिष्यत न सत्यम नृतम न साधु न साधु न हृदय नृदय वागे वैतः सर्व विज्ञापयेती अगर वाणी न होती तो धर्म अधर्म सत्य असत्य अच्छा बुरा हृदयंगम और हृदयंगम न होने वाला कुछ भी समझ में नहीं आता वाणी ही सब कुछ समझाती है इसलिए वाणी की उपासना करो मनोवाचो मनोवाववाचो भूय यथा वै देवा आमल के दवा को लेरुभवती ं वाचं चाहम च मनोनुभवनश्य मंत्रण अधीएति अथ अध अधीते कर्मा कर्मीती अथ कुरुते मनोजात्मा मनो ही लोक मनो हि ब्रह्म मन ही वाणी से श्रेष्ठ है जिस तरह दो आंवले दो बेर दो बेहड़े मुट्ठी में आ जाते हैं उसी तरह वाणी और नाम दोनों को मन पकड़ सकता है वह मनुष्य जब मन से तय करता है कि मैं मंत्रों का अध्ययन करूं, तब वह अध्ययन करता है जब मैं कर्म करूं ऐसा तय करता है तब कर्म करता है मन ही आत्मा है मन ही प्रकाश लोक है मन ही ब्रह्म है मन की उपासना करो संकल्पो वमनसो भूयान यदा वै संकल्य अथ मन्य से अथवाचम ईरयतीं एकं मंत्राएक मंत्रे शुकर्माणी तावाएता संकल्प कायनाली संकल्पात्मका संकल्पे प्रतिष्ठिताली संकल्प, संकल्प, संकल्प मुश्वेती संकल्प ही मन से श्रेष्ठ है जब मनुष्य संकल्प करता है तभी मनन करता है फिर वाणी को प्रेरणा देता है फिर उसे नाम में जोड़ता है नाम में मंत्र इकट्ठे होते हैं मंत्र में कर्म वे सब संकल्प में लीन होने वाले हैं संकल्पात्मक हैं संकल्प में स्थित हैं संकल्प की उपासना करो चित्तम दाव संकल्पादूय यदा वै चेत संकल्पयते, अथ संकल्पयती अथ मनस्यती अथवाचम ईरयतीम ईरयती मंत्राएक मंत्रे सुकर्मा चित्त ही संकल्प से श्रेष्ठ है जब चित्त में चेतना उत्पन्न होती है तब मनुष्य संकल्प करता है फिर वह मनन करता है वह विचार फिर वाणी को प्रेरित करता है यानी वाणी से प्रकट करता है उसे नाम देता है उस नाम से मंत्र इकट्ठे होते हैं मंत्र में कर्म ताली हवा ए चित्ते कायनाली वेता चितैकायना चित्ता प्रतिष्ठिता तस्द बहुवद अचिभवी नयमस्त वैन आहु यद्वा अयम विद्वान्थम अचि से चित्तवान भवति तस्मा अथ यदि अल्पवीतचितोत शुश्रूष चित्तमात्मां चित्त चित्तम प्रतिष्ठा चित्त मुस्ेती ये मन आदि सब चित्त में लीन होने वाले हैं चित्तात्मक हैं चित्त में स्थित हैं इसलिए कोई बहुत ज्ञानी हो तो भी अगर वह चित्तहीन हो तो लोग कहते हैं यह कुछ भी नहीं जानता फिर चाहे वह सचमुच जानता भी क्यों न हो अगर यह सचमुच जानता तो ऐसा चित्तहीन न होता ऐसा कहते हैं परंतु अगर कोई अल्पज्ञ होकर भी चित्तवान हो तो लोग उसका ही सुनने की इच्छा करते हैं इसलिए चित्त ही इनका लय स्थान है चित्त आत्मा है चित्त प्रतिष्ठा है इसलिए चित्त की उपासना करो ध्यान वाव चित्ता व पृथ्वी ध्यायती व अंतरिक्षम ध्याव दौह ध्याव आपह ध्याव पर्व तस्माद्य दुष्या तस्माइं मनुष्याण प्राप्नुवन्ते ध्याना पारांशा इवैव ध्यादाव तथ ये अल्प कलहीन पशुना उपवादीन अथ ये ध्याना पारांशा इवैव ते ध्यान उपास्ेती ध्यान ही चित्त से श्रेष्ठ है पृथ्वी मानो ध्यान करती है अंतरिक्ष मानो ध्यान करता है द्व्युलोक मानो ध्यान करता है आप जल मानो ध्यान करते हैं पर्वत मानो ध्यान करते हैं देव और मनुष्य मानो ध्यान करते हैं अतः मनुष्यों में जो इस लोक में महत्व प्राप्त करते हैं वह उनके ध्यान का ही परिणाम होता है जो अल्पजन होते हैं वे ठगड़ालू, चुगलखोर निंदक होते हैं किंतु जो प्रभावशाली हैं वे ध्यान के कारण ही प्रभावशाली होते हैं इसलिए ध्यान की उपासना करो विज्ञानम वाव ध्याना भूय विज्ञान वृग्वेदी वे यजुर्वेद शाम वेद आथर्वण चतुरथम पुराणम् हासपुराण पंचम वेद वेदम पित्रम राशि दिधि वाकोवाक्यम एकाजनम दिविद्या ब्रह्म विद्या भूत छत्रपदेवजन विद्या दिवच च पृथ्वी च वायुच आकाशं आपस्ेज दुनु्या पशुश्च व्यायांश वनस्पतीपादक चाधर्मच्चा नृतम चाधु चा साधु च च देव उपाश्वे विज्ञान ही ध्यान से श्रेष्ठ है विज्ञान से ही मनुष्य ऋग्वेद को जानता है यजुर्वेद साम सामवेद चौथा आथर्वण पंचम वेद इतिहास पुराण वेदों का वेद व्याकरण श्राद्धकल्प गणित उत्पाद ज्ञान भूगर्भशास्त्र तर्कशास्त्र शास्त्र, देवता ज्ञान शिक्षण शास्त्र, भूत विद्या राजनीति ज्योतिष विद्या, देव विद्या जन विद्या स्वर्ग पृथ्वी वायु आकाश पानी तेज देव मनुष्य पशु पक्षी तृण वनस्पति कीट पतंग पीड़ि कादि सब स्वापद धर्म अधर्म सत्य असत्य अच्छा बुरा हृदयंगम और हृदयंगम ना होने वाला ये सब विज्ञान से ही साधक जानता है इसलिए विज्ञान की उपासना करो बलम्विज्ञाभूय अभीहा श्यानताम एको बलवाकंपय सा यदा बली अथ परिचरिता भवति परिचरण उपसक्ता भवति दृष्टा भवति श्रोता भवति भवति मन्ता बुद्धा भवति कर्ता विज्ञाता दलेन वै प्रसवी ठती दलक्षम बलें दौर बल पर्वतालवुष दल प्रसव तेन वनस्पत स्वापदाले आकीट पतंग पिपील कम बले बल ही विज्ञान से श्रेष्ठ है सौ विज्ञानवानों को एक बलवान कंपित करता है वह साधक जब बलवान होता है तब उठकर खड़ा होता है खड़ा होने वाला ही सेवक होता है सेवा करने वाला गुरु के पास आकर बैठता है नजदीक बैठकर वह ब्रह्म वह दृष्टा श्रोता मनन करने वाला ज्ञानी कर्ता और विज्ञानवान होता है बल से ही पृथ्वी खड़ी है बल से अंतरिक्ष बल से स्वर्ग बल से पर्वत बल से देव और मनुष्य और बल से ही पशु पक्षी तृण वनस्पति कीट पतंग शापद ये सारे बल से ही खड़े रहते हैं बल से लोग खड़ा रहता है इसलिए बल की उपासना करो सवा ऐस एवं पश्य मंडवाण एव विधानन अतिवादी भवती तम चेयु अतिवाद्य सीते अतिवाद्य स्मया वह यह इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार चिंतन करने वाला इस प्रकार जानने वाला अतिवादी असर्वश्रेष्ठ वक्ता होता है सर्वश्रेष्ठ वक्ता होता है उसको अगर कोई तुम अतिवादी हो ऐसा कहे तो वह हाँ मैं अतिवादी हूँ ऐसा कहे छिपाए नहीं